शो टॉक, भारत का भविष्य नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स प्रिय आत्मी विदर इंडिया भारत किस ओर? ये सवाल भारत के लिए बहुत नया है कोई दस हजार वर्षो से भारत की दिशा सदा निश्चित रही है उसे सोचना नहीं पड़ा है दस हजार सालों से भारत एक अपरिवर्तित अनचेंजिंग सोसायटी रहा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता रहा एक स्टेबमेंट ठहरा हुआ समाज रहा है जिससे कोई तालाब होता है ठहरा हुआ चारों तरफ से बंद तो हम तालाब से नहीं पूछते किस ओर, उसकी कोई गति नहीं होती नदी से पूछते हैं किस ओर उसकी गति होती है भारत की जिंदगी और भारत का मनुष्य आज तक एक तालाब की भांति रहा है उसके आसपास ये सवाल कभी नहीं उठा किस ओर किस और का कोई सवाल न था जाना ही नहीं था कहीं जहां हम थे वहां हम थे हम मनुष्यों की भांति नहीं जिए हैं पांच हजार वर्षो में वृक्षों की भांति जिए हैं जमीन पर गड़े हुए जिनमें कोई गति नहीं है ऐसे मैं सुनता हूं कि कुछ वृक्ष भी थोड़ी सी गति करते हैं कुछ वृक्ष शायद अफ्रीका के जंगलों में वर्ष में पांच सात फीट हट जाते हैं लेकिन भारत उतना भी नहीं हटा है हमने ना हटने की कसम खाई हुई थी और हम ना हटने को गौरवपूर्ण समझते थे हमारा ख्याल था कि जो चीज जितनी पुरानी उतनी मूल्यवान और परिवर्तन तो तब आता है जब नई चीज को हम पुरानी चीज से ज्यादा मूल्य दें जब हम कहें कि जो नया वो पुराने से श्रेष्ठतर हो सकता है तो परिवर्तन शुरू होता है जब हम ऐसा मानते हो कि पुराना नए से श्रेष्ठतर होता ही है तो परिवर्तन का कोई सवाल नहीं उठता भारत के मन में सदा से ही पुराने का आदर रहा है भारत के मन में जितनी पुरानी चीज हो उतनी कीमती मालूम पड़ती है तो भारत विकासमान एवोल्यूशनरी नहीं बल्कि हिरासमान पतित हो रहा है यह जो 10,000 साल की कहानी है इसमें अगर किसी ने मनु से पूछा होता विदर इंडिया भारत किस ओर तो वो कहता क्या पागलपन की बात कर रहे है? भारत जहां है वहां है अडिग अपनी जगह खड़ा है कहीं जाने का कोई सवाल नहीं सब जाना गलत था आज ये सवाल संगत है रिलेवेंट है हम पूछ सकते हैं भारत किस ओर ये सवाल क्यों उठा है ये सवाल दो कारणों से उठा है एक तो पहली बार हम जगत की संस्कृति के संपर्क में आए पहली बार हम मनुष्य की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को देखे और पहचाने तो पहली बार हमारा परिचय औरों से हुआ है हमारा सिर्फ परिचय अपने से था इस औरों से परिचय ने हमें संदिग्ध कर दिया है अब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास है वही श्रेष्ठ अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो हमारे पास है वही सही है दूसरों के पास भी बहुत कुछ है और हजार चीजें हैं जो हमसे ज्यादा सही दूसरों के पास भी है एक दूसरी बात सारे जगत में एक मौलिक ज्ञान की क्रांति हो गई उस क्रांति के परिणाम हमारे पास भी आने शुरू हुए उसने भी ये सवाल उठा दिया है कि अब भारत किस ओर क्योंकि पुरानी दिशा धूमिल हो गई है पुराने रास्ते काफी चले जा चुके और अब बेमानी हो गए हैं और नए रास्ते चुनने की हमारी हिम्मत नहीं है क्योंकि दस हजार साल से हमने कभी नए रास्ते चुने नहीं जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वो भी आपसे कह दूं फिर बात समझना आसान हो जाएगी जीसस के मरने के बाद सारी दुनिया में 1800 वर्षों में जितना ज्ञान विकसित हुआ है उतना ज्ञान पिछले डेढ़ सौ में विकसित हुआ है और जितना 150 वर्षों में विकसित हुआ है उतना पिछले 15 वर्षों में विकसित हुआ है और जितना पिछले 15 वर्षों में विकसित हुआ है उतना पिछले 5 वर्षों में विकसित हुआ है आदमी जिस ज्ञान को पैदा करने में 1800 साल लगाता था अब हम 5 साल में उतना ज्ञान पैदा कर लेते और ये गति रोज बढ़ती चली जाती है इसके परिणाम बड़े अद्भुत हुए इसका एक परिणाम तो यह हुआ है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं हो पाती अगर एक ज्ञान 1800 साल तक सच हो तो समाज स्थिर हो जाता है ठहर जाता है लेकिन अगर ज्ञान हर पांच वर्ष में बदल जाता हो और नए ज्ञान का एक्सप्लोजन हो जाता हो तो समाज कभी थिर नहीं हो पाता इसके पहले कि आप ठहरे आप पाते हैं वो जमीन हट गई नीचे से जिसपे आपने भवन बनाया था इसके पहले कि आप निश्चित होकर बस जाएं, वो रास्ते गलत हो जाते हैं जिन रास्तों पर आपने बसने की इच्छा की थी इसलिए पुराना समाज अगर कभी बदलता भी था तो बदलाहट का क्रम इतना धीमा था कि एक छोटी सी बदलाहट लाने में 20 पीढ़ियां गुजर जाती थी इसलिए बदलाहट का कभी पता नहीं चलता था एक वैज्ञानिक के संबंध में मैंने सुना है कि वो बदलाहट के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था उसने एक मेंढक को एक उबलते हुए गर्म पानी में डाल दिया वो मेढक छलांग लगा के बाहर हो गया उबलता हुआ पानी था जान का खतरा था फिर उसने उसी मेंढक को साधारण ठंडे पानी में रखा और बहुत धीरे धीरे पानी को गर्म करना शुरू किया थोड़ा पानी गर्म हुआ उतनी गर्मी मेंढक को छलांग लगाने के लिए काफी नहीं थी वो उतनी गर्मी के लिए राजी हो गया एडजस्ट हो गया फिर और थोड़ा गर्म किया फिर और थोड़ा गर्म किया 24 घंटे के लंबे फासले में पानी उबलने के बिंदु पर आ गया मेंढक अब भी भीतर था उसने छलांग नहीं लगाई वो उबला और मर गया क्या हुआ ये मेंढक 24 घंटे में राजी हो गए ये मेंढक एकदम से गर्म पानी में डाला गया तो छलांग लगा के बाहर निकल गया अगर अठारह साल में या दो साल में या चार साल में एक बात बदलती हो तो समाज बदलता नहीं था बल्कि उस बदलाहट को आत्मसात कर लेता था राजी हो जाता था ठहरा ठहराता था अब बदलाहट इतनी तीव्र है कि हम बदल भी नहीं पाते कि बदलाहट हो जाती अब बदलाहट करीब करीब कपड़ों के फैशन की तरह अब जिंदगी में ज्ञान जो है वो ऐसा हो गया है कि आप कपड़े बनवा नहीं पाते कि वह आउट ऑफ फैशन हो जाते मैंने सुना है कि एक आदमी रास्ते से पेरिस की बागा हुआ जा रहा था और लोगों ने उससे पूछा कि इतनी तेजी क्या है उसने कहा मैं अपनी पत्नी के कपड़े लेते जा रहा हूं उसने कहा फिर भी इतनी जल्दी क्या है उसने कहा इसके पहले कि फैशन ना बदल जाए मुझे घर पहुंच जाना जरूरी कभी हमने नहीं सोचा था कि फैशन की तरह ज्ञान बदल जाएगा अब ज्ञान फैशन से भी तेजी से बदल रहा है इसलिए आज विज्ञान की कोई बड़ी किताब लिखनी मुश्किल हो गई छोटी किताबें लिखी जा रही किताबें ही मुश्किल हो गई हैं असल में पत्रिकाओं में विज्ञान की खोजों की खबर दी जा रही है क्योंकि जब तक मोटी किताब लिखी जाए तो मोटी किताब को लिखने में भी कम से कम वर्ष भर लगेगा वर्ष भर में जो हमने लिखा है वो पिछड़ जाएगा ज्ञान का जो एक्सप्लोजन है ये जो ज्ञान का विस्फोट है इसमें सभी थिर समाजों के प्राण कपा दिए बदलने की हिम्मत नहीं बदलने की आदत नहीं बदलने का अनुभव नहीं और बदलाहट इतने जोर से टूटी है कि या तो या तो हम अंधे हो जाएं और दुनिया से अपने को तोड़ लें और अपने कुएं में बंद हो जाएं या फिर हमें जोर से बदलना पड़ेगा टूटने का भी कोई उपाय नहीं अपने कुएं में बंद होने का भी कोई रास्ता नहीं दीवाले खड़ी करके भी हम दुनिया के ज्ञान को रोक नहीं सकते वो ज्ञान आएगा ही और अगर हम रोकेंगे तो हम मरेंगे बिना ज्ञान के भी मर जाएंगे वो अज्ञान भी हमारी मौत बन जाएगा ये जो ज्ञान का विस्फोट है इसमें एक और कठिनाई पैदा की है वो कठिनाई भी ख्याल में ले लेनी जरूरी तो भारत किस ओर उसे समझने में आसानी हो जाएगी वो ये कठिनाई हुई है कि पुरानी दुनिया में बूढ़ा आदमी सदा ही ज्यादा जानता था शिक्षक विद्यार्थी से हमेशा अनिवार्य रूप से ज्यादा जानता था बाप बेटे से हमेशा ज्यादा जानता था माँ बेटी से हमेशा ज्यादा जानती थी स्वभावता क्योंकि इतनी कम बदलाहट होती थी कि जिस आदमी के पास ज्यादा अनुभव था वही ज्यादा ज्ञानी था अब बदलाहट इतनी तेजी से होती है कि जिस आदमी के पास जितना पुराना ज्ञान है वो उतना ही अज्ञानी हो जाता है आज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बहुत फासला नहीं अक्सर तो एक घंटे का फासला होता है घंटे भर पहले वो तैयार करके आया होता है बस उतना ही फासला होता है और जब शिक्षक घंटे भर स्कूल या कॉलेज में पढ़ा चुका होता है तो विद्यार्थी और शिक्षक बराबर ज्ञान की स्थिति में आ गए होते और अगर कोई बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो तो शिक्षक से ज्यादा जान सकता है उसकी कोई कठिनाई नहीं रह गई बेटा बाप से ज्यादा जानता है क्योंकि बाप तीस साल पहले यूनिवर्सिटी से निकला होता है बेटा तीस साल बाद यूनिवर्सिटी से आता है तीस साल में ज्ञान नए आकाश छू लेता है नई उपलब्धियां हो जाती हमेशा पहली दुनिया में बेटे ने बाप से पूछा था लेकिन बहुत ज्यादा दिन वो दूर नहीं है जब हमेशा बाप को बेटे से पूछना पड़ेगा कि नया ख्याल क्या है नई स्थिति क्या है नई समझ क्या है नया सोच क्या है नया विचार क्या है नई उपलब्धि क्या है और बहुत हैरानी न होगी हमें बूढ़े आदमियों को वापस रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज में भेजना पड़े अभी इस संबंध में सुझाव चलता है पश्चिम के बहुत बुद्धिमान लोग ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर पिता को अपना पिता की हैसियत बनाए रखनी तो उसे बेटे के ज्ञान से निरंतर परिचित होना जरूरी हो गया है बेटा जो जान रहा है उससे जान लेना जरूरी हो गया है ये जो बेटे के पास नई उम्र के आदमी के पास ज्यादा ज्ञान हो गया है इससे बड़ा उपद्रव पैदा हुआ है स्वभाव बाप जब सब कुछ जानता था और बेटा कुछ भी नहीं जानता था तो बाप के प्रति एक आदर था जो डगमगा गया है वो आदर अब आगे नहीं रह सकता क्योंकि वो आदर ज्ञान पर खड़ा था बाप ज्यादा जानता था बेटा कम जानता था इसलिए बाप आदृत था अब वो बात खत्म हो गई गुरु और शिष्य के बीच हजारों साल का फासला था गुरु जानता था हजारों साल के अनुभव को और शिष्य को कुछ भी पता नहीं था तो शिष्य गुरु के चरणों में सिर रखता था अब यह सिर रखना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अब फासला डिस्टेंस बहुत कम ना के बराबर नहीं रह गया है ये जो स्थिति है इस स्थिति ने पहली दफा ये सवाल ठीक से उठा दिया है भारत किस ओर? अब भारत कहाँ जाएगा क्या भारत को अब भी भारत का बूढ़ा आदमी दिशा देगा अगर देगा तो भारत कहीं भी नहीं जाएगा वो जहां था वहीं रहेगा बूढ़े आदमी की हिम्मत बदलाहट की कम हो जाती है बुढ़ापे का मतलब ही यही है बायोलॉजिकली भी जो जीवशास्त्र आप में से पढ़ते होंगे वो भी कहेंगे कि बुढ़ापे का मतलब ही यह है कि बदलाहट की क्षमता कम हो गई बूढ़े की नसें सख्त हो जाती हैं अब बदल नहीं सकती बच्चा बदल सकता है लोचपूर्ण फ्लेक्सिबल अगर बूढ़े भारत को दिशा देंगे तो वे दिशा नहीं देंगे भारत जैसा सरोवर था तालाब वे उसे वैसा ही बनाए रखना चाहेंगे लेकिन अगर बच्चे भारत को दिशा देंगे तो भी कम खतरा नहीं क्योंकि बूढ़े दिशा देंगे तो तालाब सड़ जाएगा बंद रह जाएगा हम दुनिया के साथ गति न कर सकेंगे और अगर बच्चों ने दिशा दी तो सिर्फ अनार की पैदा होगी अराजकता पैदा होगी हजार दिशाएं हो जाएंगी नदी नहीं बनेगी हजार छोटी छोटी धाराएं टूट जाएंगी समाज बिखर जाएगा व्यवस्था खंडित हो जाएगी और एक अराजकता एक अनार पैदा हो जाएगी अगर हम बूढ़े से दिशा मांगे तो डेडनेस परिणाम में आएगी मृत्यु एक मुर्दा समाज और अगर हम बच्चों से दिशा मांगे तो एक अनारकी पैदा होगी एक अराजक समाज ये दोनों ही विकल्प चुनने जैसे नहीं अगर बूढ़े दिशा देंगे तो भारत के अतीत को ही वो भारत पर फिर से थोपना चाहेंगे वो फिर राम राज्य ही लाना चाहेंगे हालांकि कोई चीज कभी लौटाई नहीं जा सकती जो गई वो गई इतिहास पुनरुक्त नहीं होता है इस जगत में कुछ भी लौटता नहीं जो गया वो गया पुनरुक्ति नहीं होती रामराज्य लौटाया नहीं जा सकता है लेकिन अगर बूढ़े भारत के भविष्य की भी कल्पना करेंगे तो रामराज्य की भाषा में करेंगे अतीत ही उनके लिए नक्शा होगा वे उसी नक्शे को भारत पर थोपना चाहेंगे ये संभव नहीं इस चेष्टा में भारत के विकास की संभावनाएं छीन होंगी अगर भारत के बच्चे भारत को दिशा देना चाहेंगे तो स्वभावता वे भारत के ऊपर पश्चिम को थोपना चाहेंगे क्योंकि आज भारत के बच्चे के पास जो भी ज्ञान उपलब्ध हो रहा है वो पश्चिम से उपलब्ध हो रहा है और ध्यान रहे जिस तरह अतीत को नहीं ओढ़ा जा सकता उसी तरह किसी दूसरी संस्कृति और दूसरे समाज में पनपे हुए ख्यालों को भी हम कभी आत्मसात नहीं कर सकते वे कभी हमारी आत्मा नहीं बन सकते हम कपड़े तो बदल सकते हैं दूसरों से आत्माएं नहीं बदल सकते हैं आत्माओं की जड़ें होती हैं रूट्स होती हैं लंबी उसकी कथा और यात्रा होती है। अगर भारत के बूढ़ों ने भारत को दिशा दी तो भारत अपने अतीत को ओढ़ने की कोशिश करेगा जो असंभव है और अगर भारत के बच्चों ने भारत को दिशा दी तो भारत पश्चिम को ओढ़ने की कोशिश करेगा जो कि उतना ही असंभव है ना तो हम पूरब के अतीत को ओढ़ सकते हैं और ना पश्चिम के वर्तमान को ओढ़ सकते हैं फिर भारत के लिए उपाय क्या है साधारणता ये दो ही विकल्प दिखाई पड़ते हैं या तो 100 परसेंट भारतीय रहो 100 प्रतिशत भारतीय कोई होता नहीं दुनिया में होगा तो मरा हुआ आदमी होगा 100 प्रतिशत भारतीय बनाना चाहेगा भारत का बूढ़ा मन और या फिर 100 प्रतिशत पाश्चात्य वेस्टर्न बनाना चाहेगा भारत का नया मन ये दोनों ही विकल्प मेरे लिए सार्थक नहीं मालूम होते और ये दो ही विकल्प दिखाई पड़ रहे है और आज जो संघर्ष है भारत में वो इन दो विकल्पों दो अल्टरनेटिव्स के बीच बूढ़े खींच रहे पीछे की तरफ जवान खींच रहे पश्चिम की तरफ लेकिन आगे की तरफ इनमें से कोई भी ले जाने वाला नहीं न तो पश्चिम की तरफ जाने से हम आगे जाएंगे और न पूरब के पीछे की तरफ जाने से हम आगे जाएंगे आगे जाना बहुत और बात है और उस और बात के लिए दो तीन सूत्र आपसे कहना चाहूंगा पहली बात तो ये कहना चाहूंगा बच्चों के पास ज्ञान कितना ही ज्यादा हो जाए अनुभव ज्यादा नहीं हो पाता है नॉलेज कितनी भी बच्चों के पास ज्यादा हो जाए विजडम कभी भी ज्यादा नहीं हो पाती सूचनाएं कितनी ही ज्यादा मिल जाएं, लेकिन जीवन के अनुभूति की गंभीरता उनके पास नहीं होती अगर हम आज बुद्ध को फिर से पैदा कर पाए तो शायद मैट्रिक क्लास पास होना उन्हें बहुत मुश्किल पड़ेगा लेकिन फिर भी आज जमीन पर आदमी खोजना मुश्किल होगा जो उतना ज्ञानी हो सूचनाओं में हमारे बच्चे भी उनसे परीक्षा में आगे निकल जाएंगे लेकिन अनुभव विजडम प्रज्ञा में हमारे बूढ़े भी उनके पीछे रह जाएंगे ज्ञान के संबंध में विस्फोट हो गया है और बच्चों के पास ज्यादा ज्ञान बढ़ता जा रहा है लेकिन अनुभव आज भी उम्र के साथ अनुभव आज भी वृद्ध के पास है जीवन के अनंत अनंत अनुभव है जो सिर्फ स्कूल से नहीं मिलते जीवन में जीने से ही मिलते हैं जो ज्ञान यूनिवर्सिटी में मिल जाता है उस मामले में बूढ़ा पीछे पड़ गया है पढ़ता ही रहेगा अब आगे लेकिन जो ज्ञान जीवन से मिलता है उस ज्ञान के संबंध में बूढ़े के पास अब भी अनुभूति है और वो अनुभूति उपयोग में लाई जानी जरूरी कहीं ऐसा न हो कि बूढ़े की इन्फॉर्मेशन की कमी हमारे मन में उसके अनुभव की कमी बन जाए अगर ऐसा हुआ तो खतरा होगा इससे उल्टा भी न हो कि सिर्फ ज्ञान का बढ़ती हुई मात्रा कहीं हमें अनुभव की प्रती न कराने लगे बच्चों के पास बढ़ता हुआ ज्ञान लेकिन यह ज्ञान ठीक वैसा ही है जैसा कंप्यूटर के पास होता है ये बच्चों के दिमाग में डाली गई सूचनाएं हैं जिन्हें उन्होंने परीक्षाओं देके तय कर दिया है कि उन्हें मालूम लेकिन इससे ज्ञान नहीं बढ़ता केवल स्मृति ही बढ़ती केवल याददाश्त ही बढ़ती ज्ञान नहीं बढ़ता ज्ञान जीवन के निरंतर के अनुभव से धीरे धीरे आता उसकी कोई परीक्षा नहीं होती उसकी कोई क्लास नहीं होती और उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता और जिन चीजों के लिए सर्टिफिकेट होते हैं परीक्षाएं होती हैं वे केवल इन्फॉर्मेशन के संबंध में सही जीवन के संबंध में सही नहीं और ऐसा हो सकता है कि एक आदमी प्रेम के संबंध में सारी बातें जान ले और फिर भी प्रेम उसने न जाना हो और ऐसा भी हो सकता है कि जिस आदमी ने प्रेम जाना हो उसे प्रेम के संबंध में कही गई बातों का कुछ भी पता न हो ऐसा हो सकता है कि एक आदमी तैरने के संबंध में लिखे गए सारे शास्त्र पढ़ ले परीक्षाएं पास कर ले और ये भी हो सकता है कि वो तैरने के संबंध में एक पीएचडी की थीसिस भी लिखे और डॉक्टर हो जाए लेकिन इस आदमी को नदी में भूल से भी धक्का मत दे देना क्योंकि वह आदमी तैर नहीं पाएगा उसे तैरने के संबंध में पता है तैरने का पता नहीं एंड टू नो समिंग एंड टू नो अबाउट समथिंग इनमें जमीन आसमान का फर्क कोई चीज जाननी और किसी चीज के संबंध में जानना बहुत बुनियादी फर्क की बातें जब हम जीवन को जानते हैं तो ज्ञान पैदा होता है और जब हम जीवन के संबंध में जानते हैं तो सिर्फ सूचना इन्फॉर्मेशन पैदा होती है नई पीढ़ियों के पास सूचनाएं ज्यादा अनुभव बिल्कुल नहीं वृद्धों के पास पुरानी पीढ़ी के पास ओल्डर जनरेशन के पास अनुभव है सूचनाओं में वे बिल्कुल पिछड़ गए बूढ़े आदमी के अनुभव के उपयोग की जरूरत है नए आदमी की सूचनाओं के उपयोग की जरूरत है ये करीब करीब स्थिति वैसी है जिस तरह की पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी जरूरी सुनी होगी कि एक जंगल में आग लग गई और एक लंगड़ा और एक अंधा आदमी उस जंगल से बचने की कोशिश कर रहे स्वभावता जब आग लगी हो तो आदमी अपने बचाने की कोशिश में लगता है अंधा भाग रहा है लेकिन अंधा आग में अगर भागेगा तो बचने की उम्मीद कम मरने की उम्मीद ज्यादा है बेहतर है कि अंधा जहां बैठा है वहीं बैठा रहे तो शायद बच भी जाए लेकिन लगी हुई आग के जंगल में अंधे की भागने की कोशिश बड़ी खतरनाक है अंधा भाग के बचेगा कैसे क्योंकि जिससे दिखाई नहीं पड़ता वो लगे हुए आग से भरे हुए जंगल में बचने के उपाय में सिर्फ मर सकता है लेकिन अंधा भी भाग रहा है लंगड़े को दिखाई पड़ रहा है लेकिन भाग नहीं सकता है कहानी है पंचतंत्र की बड़े बुद्धिमान रहे होंगे वे अंधे और लंगड़े उन दोनों ने साथ कर लिया और सहयोग किया उन्होंने एक को किया और उन्होंने ये तय किया कि अंधा आदमी चले और लंगड़ा आदमी अंधे के कंधों पर बैठ जाए लंगड़ा आदमी देखे और अंधा आदमी चले और वो दोनों आदमी एक आदमी की तरह व्यवहार करें दो आदमियों की तरह नहीं वे एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटरी हो जाए वे एक दूसरे के लिए परिपूरक हो जाए वे अंधे और लंगड़े जंगल के बाहर आ गए थे आश्चर्य नहीं कि बाहर आ गए क्योंकि बाहर आने का जो सुगमतम उपाय हो सकता था उसका उन्होंने उपयोग किया था मेरी दृष्टि में भारत आज करीब करीब पंचतंत्र की कहानी की स्थिति में एक तरफ लंगड़े बूढ़े हैं जिनके पास आंखें हैं दूर तक देखने का अनुभव है दूसरी तरफ ताकत से भरे हुए जवान हैं, जिनके पास दूर तक दौड़ने के लिए मजबूत पैर हैं, लेकिन अनुभव की आंखें नहीं ये लंगड़े नक्सलाइट हुए जा रहे हैं और ये बूढ़े मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं इन दोनों के बीच कोई को नहीं इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच विरोध इन दोनों के बीच संघर्ष इन दोनों के बीच ऐसा संबंध है जैसा दुश्मनों के बीच होता है मित्रों के बीच नहीं भारत किस ओर ये निर्णय रास्ते का कम और चलने वालों के बीच सहयोग का ज्यादा है और अगर जवान और बूढ़े नई और पुरानी पीढ़ी के बीच एक सहयोग हो सके तो बहुत कठिन नहीं है कि हम तय करने कि किस ओर, लेकिन तय करना बेकार है क्योंकि जो तय कर सकते हैं जो देख सकते हैं उनके पास पैर नहीं और जो चल सकते हैं वे आंख वालों की बात सुनने को राजी नहीं भारत अगर मरेगा तो चीन के हमले से शायद बच भी जाए पाकिस्तान से उसे कोई बड़ा खतरा नहीं तीसरा महायुद्ध अगर दुनिया में हो तो शायद भारत में तो शायद ही हो उसकी कोई संभावना नहीं लेकिन भारत अगर मरेगा तो वो जो जनरेशन गैप है वो जो भारत की दो पीढ़ियों के बीच बढ़ता हुआ फासला है टूटते हुए ब्रिज टूटते हुए सेतु हैं बूढ़े और जवान के बीच कहीं कोई बोलचाल नहीं रह गया कोई कम्युनिकेशन नहीं मैं बहुत सैकड़ों घरों में ठहरता हूं लेकिन मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि बाप और बेटे के बीच कोई बोलचाल की स्थिति है। ऐसा नहीं कि वे नहीं बोलते जरूर बोलते हैं लेकिन बोलने में और बोलचाल में बहुत फर्क बाप जरूर बोलता है बेटे से जब उसे कोई उपदेश देना होता है और ध्यान रहे दिए गए उपदेश कभी भी नहीं लिए जाते और ये भी ध्यान रहे कि दिए गए उपदेश मन में बड़ा क्रोध पैदा करते हैं इसलिए बाप उपदेश देता रहता है बेटा कान बंद करके सुनता रहता है बेटे भी बाप से कभी मिलते हैं जब उनकी जेब खाली होती है और बाप के जेब पर हाथ रखना होता है लेकिन जिसकी भी जेब पर आप हाथ रखते हैं उससे बातचीत नहीं हो पाती उससे बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे बाप बेटे घर में बच के निकलते हैं पहले हम सोचते थे घर वो जगह है जहां सारे लोग साथ रहते हैं अब मैं हजारों घरों को देख के आपसे कहना चाहता हूं घर वो, वो जगह है जहां सारे लोग एक दूसरे से बच के रहते हैं बाप डरा रहता है बेटा सामने न पड़ जाए कोई उपद्रव न हो जाए बेटा डरा रहता है कि बाप सामने न पड़ जाए कोई उपद्रव न हो जाए बेटी माँ से बच रही है बहू सास से बच रही है भाई भाई से बच रहा है वो सब बच रहे हैं घर वो जगह है जहां हम एक दूसरे से बच के रहते हैं क्यों घर वो कन्वीनियंस है जहां हम साथ भी होते हैं और साथ होते भी नहीं घर एक सुविधापूर्ण व्यवस्था है जिसमें साथ रहने का धोखा पैदा होता है और कोई साथ नहीं होता ये जो भारत की दो पीढ़ियों के बीच बढ़ता हुआ अंतराल है इसके नाम हजार होंगे ये कभी हड़ताल बनता है कभी पथराव बनता है कभी घिराव बनता है इसके नाम हजार होंगे लेकिन इसकी पहचान एक और वो पहचान ये है कि भारत के अतीत भारत के बूढ़े और भारत के भविष्य भारत के जवान एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हुए हैं वे एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं और देश की सारी की सारी शक्ति उनके इस विरोध में नष्ट और छीन हो रही है यदि हम इन दो पीढ़ियों के बीच संवाद ला सके, लाया जा सकता है और मैं मानता हूं प्रत्येक शिक्षण संस्था को दो पीढ़ियों के बीच संवाद लाने की कोशिश करनी चाहिए जहां बाप बेटे माँ और बेटियां आमने सामने बैठ के खुले दिल से हार्ड टू हृदय की बात कर सके और सीधी और साफ बात कर सके एक दूसरे को अपनी बात सीधी और साफ कह सकें बिना किसी व्यय के जो सच है उसे हम एक दूसरे से बात कर सकें तो शायद अंधे और लंगड़े के बीच संबंध जोड़ा जा सकता है अभी भी देर नहीं हो गई और अगर वो संबंध जोड़ जाए तो भारत की दिशा बहुत स्पष्ट भारत की दिशा स्पष्ट है इस, इस अर्थों में कि हम अपने अतीत को तो कभी बदल नहीं सकते और अतीत हमारे खून का हिस्सा हो गया होता है हमारी हड्डी हमारी मांस मज्जा बन जाता है अतीत वो नहीं है जो इतिहास की किताबों में लिखा है अतीत वह है जो हमारे खून में बैठता है इतिहास की किताबें जल जाएं तो भी अतीत मिट नहीं जाएगा हम अपने अतीत हैं वी आर और हम सारे अतीत को अपने में समाये हुए खड़े हैं इसलिए कोई भी अतीत से बिल्कुल टूटने की कोशिश करे तो सुसाइडल है मरेगा बच नहीं सकता क्योंकि हड्डी मेरी अतीत की है मांस मेरा अतीत का है खून मेरा अतीत का है मैं खुद मेरे पूरे अतीत से पैदा हुआ हूं वो जो लंबा पास्ट है जिसमें करोड़ों लोगों का हाथ है वृक्षों का पशुओं का पक्षियों का आकाश का उस सबका मैं अंतिम छोर हु एक बड़ी श्रृंखला की आखिरी कड़ी हूं हम सब अपने अतीत हैं काश हम नई पीढ़ी को यह समझा पाए कि अतीत हमारे जीवन का आधार है और काश हम पुरानी पीढ़ी को यह समझा पाए कि हम सिर्फ अतीत नहीं हैं हम अपने भविष्य भी हैं अतीत वह है जो हम हो गए भविष्य वह है जो हम होंगे जो हम हो सकते हैं अतीत हमारा आधार है भविष्य हमारा शिखर है अतीत हमारी बुनियाद भविष्य हमारे मंदिर का स्वर्ण शिखर है जो कल हम चाहेंगे अतीत हम हो गए भविष्य हमें होना है और कोई शिखर मंदिर का बुनियाद के बिना नहीं होता और कोई फूल जड़ के बिना नहीं खिलता जड़ अतीत है फूल भविष्य काश हम भारत की नई पीढ़ी को समझा पाए कि अतीत तुम्हारा खून तुम्हारी हड्डी है उससे तुम टूट नहीं सकते तुम बुद्ध की प्रतिमा तोड़ो तुम विद्यासागर की प्रतिमा गिराओ तुम मंदिर जला दो तुम मस्जिदों में आग लगा दो तुम गुरुद्वारों की तरफ पीठ कर लो तुम गीता कुरान बाइबल भूल जाओ सब हो जाए लेकिन फिर भी अतीत से तुम टूट नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा होना ही तुम्हारे होने में ही द वेरी बीइंग उसमें ही तुम्हारा सारा अतीत समाहिष्ट है उसमें बुद्ध मौजूद है उसमें महावीर रामकृष्ण नानक सब उसमें मौजूद है सब किताबें मिट जाए सब अतीत खो जाए तो भी हमारे खून के हिस्से अतीत से हम मुक्त नहीं हो सकते वो है मैं अब कुछ भी उपाय करूं अपने पिता से कैसे मुक्त हो सकता हूं पिता का दुखन हो जाऊं मैं उनकी हत्या कर दू तो भी मैं पिता से मुक्त सकते माना की मां का मैं हिस्सा हूं लेकिन माँ तक ही सीमित नहीं रह सकता अन्यथा मेरा कोई जीवन नहीं होगा अतीत हमारा है लेकिन हम अतीत को भी ट्रांसेंड करते हैं पार जाते हैं वही हमारा भविष्य का हम बूढ़ी पीढ़ी को समझा सके कि भविष्य की तरफ फैलती हुई शाखाओं को अतीत में बांधो मत, मुक्त करो अतीत की जड़ें फूलों के लिए रस दें, फूलों को बांधने वाली कड़िया और जंजीरें न बन जाएं, तो भारत की दिशा बहुत साफ है भारत को अपने पूरे अतीत को पचाकर अपने पूरे भविष्य को खोजना है ये भविष्य अतीत जैसा नहीं होगा नहीं हो सकता ये भविष्य पश्चिम जैसा भी नहीं हो सकता क्योंकि पश्चिम जैसा हमारा अतीत नहीं है इसलिए ये फूल पश्चिम में जो खिले हैं हमारी जिंदगी में ठीक वैसे नहीं खिल सकते जैसे वहां खिले और अगर हमने खिलाने की कोशिश की तो जिन फूलों की जड़ें हमारे पास नहीं है क्योंकि अगर पश्चिम के पास अरस्तु की बुद्धि है सुकरात का तर्क है कांट और हिगल और बाघ और मार्क्स और रसिल की समझ है तो हमारे पास बहुत दूसरे तरह के लोगों के हमारे खून में धाराए बुद्ध सुखराज जैसे आदमी नहीं महावीर कांत जैसा व्यक्तित्व नहीं राम कृष्ण नानक कबीर मीरा ये हीगल और कांत और मार्क्स जैसे लोग नहीं हमारे पास और ही तरह की जड़ें तो अगर हमने पश्चिम का फूल ठीक पश्चिम की नकल में खिलाना चाहा तो वो प्लास्टिक का फूल होगा असली फूल नहीं हो सकता वो बाजार से खरीदा गया कागज का फूल होगा इसलिए जब कोई भारतीय आदमी ठीक पश्चिमी हो जाता है तो एकदम कागजी हो जाता है उसकी जिंदगी में सिर्फ कागज होते हैं वो सब ऊपर ऊपर होते मेरे एक मित्र जर्मनी में थे बीस वर्षो वे हिंदी भाषा बोलना भूल गए जर्मन ही उनकी मातृभाषा हो गई वे यहां आते थे तो हिंदी समझ भी नहीं पाते थे बहुत छोटे थे तब जर्मनी गए मुश्किल से नौ साल के थे स्वभाव था जर्मन भाषा उनके प्राणों में भर गई फिर पिछले वर्ष एक बड़ी अजीब घटना घटी कि वो बीमार हो गए और बीमारी इतनी घातक हुई कि वो कोमा में बेहोशी में चले गए तो उनके भाइयों को यहां से जर्मनी जाना पड़ा अस्पताल में उनके भाइयों को रुकने के लिए आज्ञा न थी दिन भर साथ रहते रात छोड़ देते लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि रात बड़ी अजीब हालत होती है कभी कभी आपका भाई होश में आ जाता है तो नमालूम किस भाषा में बोलने लगता है जिसे हम समझ नहीं पाते तो आप रुके बड़ी हैरानी की बात रात जब वो बेहोशी उनकी टूटती तो वो हिंदी में बोलने लगते वो जो 20 साल में भी सीखा है ऊपर से वो भी प्राणों के बहुत गहरे में नहीं जा पाता जब वे बेहोशी में बड़बड़ाते तो हिंदी में और जब होश में बोलते तो जर्मन वो जो प्राणों के गहरे में जड़े हैं वो वहां होती हैं मेरे एक मित्र मुझे लिखते थे कि दूसरे मुल्क में जाके एक बड़ी कठिनाई होती है वो कठिनाई साधारण अनुभव नहीं आती अगर किसी के प्रेम में पड़ जाओ तो दूसरे की भाषा में बोलना बहुत कठिन हो जाता है या किसी से झगड़ा हो जाए तो भी दूसरे की भाषा में बोलना बहुत कठिन हो जाता है दुकान चलानी हो काम चलाना हो चल जाता है लेकिन प्रेम और झगड़े में लगता है अपनी ही भाषा में बोला जाए एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती सुना है मैंने कि राजा भोज के दरबार में एक पंडित आया और वो पंडित तीस भाषाएं बोलता था और इस भांति बोलता था कि लगता था प्रत्येक भाषा उसकी मातृभाषा है बड़ी कठिन उपलब्धि है उसने चैलेंज उसने चुनौती की राजा भोज के दरबारियों को कि तुम में से अगर कोई मेरी मातृभाषा पहचान ले तो मैं लाख स्वर्ण मुद्राएं बेट करूंगा और अगर नहीं पहचान पाया प्रतियोगी तो उसे दो लाख स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी पड़ेंगी राजा बोझ के लिए बड़े अपमान की बात थी भाषा बोलना तो दूर उसकी भाषा पहचानने के लिए उसने ये चुनौती दी थी बोझ के दरबार के पंडित रोज हारने लगे वो रोज भाषाएं बोलता और जो भी भाषा मातृभाषा बताई जाती वो कहता कि नहीं कालिदास चुप थे बोझ ने कहा कि तुम प्रतियोगिता में उतरो अन्य हार निश्चित है कालिदास ने कहा मैं तैयारी कर रहा हूँ आखिरी पंडित भी हार गया कल कालिदास का ही नंबर राजा भोजने का तैयारी हो गई या हम हारेंगे कालिदास ने कहा मैं तैयारी कर रहा हूं फिर वो पंडित बाहर निकला सीढ़ियों पर खड़े हुए बात करते थे कालिदास ने उस पंडित को जोर से धक्का दे दिया मैल की सीढ़ियां थी वो दस बारह सीढ़ियां नीचे जाके गिरा और गुस्से में जो पहले शब्द बोला कालीदास ने कहा माफ करना यही तुम्हारी मातृभाषा है इसके अलावा जानने का कोई उपाय ना था और धक्का देना अशिष्ट है लेकिन हम सब उपाय करके देख चुके तुम होश में तो जो भी बोल रहे हो उससे तुम्हारे गहराई का पता नहीं चल सकता लेकिन बेहोशी में और क्रोध का क्षण बेहोशी का क्षण वो टेम्पररी मेडनेस का क्षण जबकि अस्थायी रूप से आदमी बेहोश हो जाता है उस आदमी के मुंह से वो बात निकल गई जो उसकी मातृभाषा थी मातृभाषा ही नहीं मात्र संस्कृति भी मातृभूमि भी वो सब जो हमारी जड़ों में है हमारे गहरे में बैठा होता है इसलिए पश्चिम को अगर हमने थोपा तो हम ऊपर से कागजी या प्लास्टिक के फूल लगाए हुए दिखाई पड़ेंगे उनसे हमारे प्राण मजबूत नहीं होंगे लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पश्चिम से सीखना नहीं पश्चिम से बहुत कुछ सीखना लेकिन पश्चिम में भी जो हुआ है उसको हमारी ही भूमि में खिलाना होगा हमारे अतीत में ही पश्चिम के बीजों को खिलाना होगा और तब एक नया भविष्य भारत के लिए पैदा होगा जिसमें न तो भारत 100 प्रतिशत भारतीय हो सकता है और न भारत 100 प्रतिशत पश्चिमी हो सकता है भारत बिल्कुल एक नया ही सिंथेटिक एक नई ही समन्वित संस्कृति होगा जिसमें भारत का अतीत आधार बनेगा पश्चिम की सारी खोजें निमित्त और सहयोग बनेंगी, और जो प्रगट होगा वो बिल्कुल नया होगा वो क्रॉस ब्रीडिंग होगी पुराने लोग समझते थे कि क्रॉस ब्रीड जो है बड़ी बुरी बात है पुराने लोग समझते थे संकर होना बड़ी बुरी बात लेकिन आधुनिक विज्ञान कहेगा कि क्रॉस ब्रीड की बड़ी सामर्थ्य अगर एक अंग्रेज शांड और हिंदुस्तानी गाय से बच्चा पैदा होता है तो उसके पास हिंदुस्तानी गाय की तो सारी क्षमताएं होती ही है उसके पास अंग्रेज सांड की भी सारी शक्ति होती और वो जो बच्चा है वो हिन्दुस्तानी गाय और अंग्रेज सांड दोनों से बेहतर होता है भारत किधर तो मैं देखता हूं भारत का भविष्य पश्चिम के आधुनिक विज्ञान और भारत के अतीत में पैदा हुए धर्म इनके क्रॉस ब्रीड से पैदा होगा भारत का भविष्य संकर भविष्य होगा लेकिन अगर करपात्री जी से या शंकराचार्य से पूछिएगा तो वो बहुत नाराज होंगे वो कहेंगे कि शंकर क्रॉस ब्रीड ये तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे हमें तो शुद्ध होना चाहिए लेकिन इस जगत में जितना विकास है वो सब क्रास ब्रीडिंग है सारा विकास इस जगत में जितना विकास है उसमें जो शुद्ध रहना चाहेगा वो मरेगा वो हिटलर जैसा पागल और इस जमीन पर बहुत कम पागल हुए हैं जो हिटलर जैसे पागल हो बाकी हिन्दुस्तान में बहुत पागल हैं जिनके दिमाग में हिटलर सपने और ख्याल है जो समझते हैं शुद्ध हंड्रेड भारतीय 100% परसेंट भारतीय कुछ नहीं बच सकता हाँ सिर्फ मरघट हो सकता है 100% परसेंट भारतीय एक मरघट हम बनाना चाहें तो मुल्क बन सकता है और जो कहते हैं कि 100% परसेंट भारतीय नहीं वो भी उतने ही गलत बात कहते हैं क्योंकि अगर हम 100% परसेंट भारतीय नहीं होने का तय कर लें तो हम सिर्फ कागजी आदमी रह जाएंगे कागज की नावें जिनके पास कोई लंगर भी नहीं है जिनके पास कोई तट भी नहीं है जहां टिकके खड़ी हो जाये जो सिर्फ हवा के झोंकों में और पानी के लहरों में डोबती रहेंगी और नष्ट हो जाएंगी भारत के सामने बहुत बड़े विचार की जरूरत है भारत का पूरा अतीत समन्वित होना चाहिए और पश्चिम का समस्त शोध विज्ञान समन्वित होना चाहिए हमारे हृदय की सारी खोज और उनके तर्क की सारी प्रतिभा अतीत पूरा और वर्तमान समग्र अगर दोनों हम संयुक्त कर पाए संयुक्त कर सकते कोई कठिनाई नहीं समझ के अतिरिक्त और कोई कठिनाई नहीं एक अंडरस्टैंडिंग के अतिरिक्त और कोई कठिनाई नहीं तो भारत एक बहुत ही नए फूल को जगत में खिला सकता है और न केवल अपने लिए बल्कि सारे जगत के लिए एक सिंथेटिक कल्चर एक समन्वित संस्कृति का एक सम्वेद संस्कृति का आदर्श बन सकता है ये थोड़ी सी बातें मैंने कही विस्तार की बात मैंने नहीं कही डिटेल्स मैंने नहीं कहे मैंने बहुत सूत्र की बात कही कि ये दो विकल्प हैं और दोनों विकल्प गलत हैं और एक तीसरा विकल्प एक थर्ड अल्टरनेटिव चुना जाना चाहिए जिसमें हम हम भी होंगे और हम सारे जगत को भी अपने में संभालेंगे तब भारत के पास एक शक्तिशाली ऊर्जावान जीवन संस्कृति का जन्म हो सकता है लेकिन अगर हमने इन दो पीढ़ियों के बीच की खाई पूरी नहीं की तो भारत किस ओर, तो सिवाय मरघट के तीर और कहीं नहीं जाता हुआ दिखाई पड़ेगा भारत मर सकता है अगर जिद की पुराना रहने की अगर जिद की बिल्कुल नया हो जाने की तो भारत मर सकता है अगर लंगड़े और अंधे ने सहयोग न किया अगर पुरानी और नई पीढ़ी एक दूसरे के कंधे पर न बैठी तो भारत मर सकता है भारत को अगर जीवंत भविष्य देना है तो एक समन्वित संस्करण एक समन्वित सिंथेटिक कल्चर की जरूरत है ये थोड़ी सी बातें मैंने कही मेरी बातें माननी जरूरी नहीं है मैं कोई उपदेशक नहीं हूं मेरी बातें सुनी ये बड़ी कृपा इन पर सोच लेंगे तो पर्याप्त सोचना मेरी बातें गलत हो सकती क्योंकि तो किसी आदमी को इस भ्रम में होने की जरूरत नहीं है कि उसकी सभी बातें सही हों भी पुराने आदमी का पागलपन था कोई सर्वज्ञ नहीं हो भी नहीं सकता होने का ख्याल सिर्फ विक्षिप्तता है तो मैंने जो कहा जैसा मुझे दिखाई पड़ता है लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ता है हो सकता है आपको दिखाई ना भी पड़े सिर्फ मेरे साथ देखने की कोशिश करना हो सकता है उसमें से कुछ आपको भी दिखाई पड़े और जो आपको भी दिखाई पड़ जाए वो सत्य आपके जीवन को रूपांतरित करने का कारण बन जाता है और आप तो आने वाली पीढ़ी हैं, अगर इसमें से कुछ भी सत्य आपको दिखाई पड़ सके और भारत के अतीत को जमीन बनाकर जगत के वर्तमान को बीज बनाकर अगर हम इस देश के भविष्य के फूल खिला सकें तो ये देश बहुत दिन से दीन गरीब दुखी और पीड़ित इस देश में भी स्वर्ग का आगमन हो सकता है मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें भारत का भविष्य नंबर सिक्स एक सवाल पूछा गया है और वो सवाल वही है जो आपके प्राचार्य महोदय ने भी कहा सरल दिखाई पड़ती है सैद्वांतिक रूप से जो बात उसको आचरण में लाने पर तत्काल कठिनाइयां शुरू हो जाती कठिनाइयां हैं लेकिन असंभावनाएं नहीं डिफिकल्टीज हैं इम्पॉसिबिलिटीज नहीं कठिनाइयां तो होंगी ही क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और अगर हम सोचते हो कि कोई ऐसा हल मिल जाएगा जिसमें कोई कठिनाई नहीं होगी तो ऐसा हल कभी भी नहीं मिलेगा कठिनाइयां हैं लेकिन कठिनाइयों से कोई सवाल हल होने से नहीं रुकता जब तक कि असंभावनाएं न खड़ी हो जाए तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कठिनाइयां निश्चित हैं थोड़ी नहीं बहुत है लेकिन हल की जा सकती है क्योंकि कठिनाइयां ही है और कठिनाइयां हल करने के लिए ही होती है लेकिन अगर हम कठिनाइयों को गिनती करके बैठ जाए घबरा जाए तो फिर एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। मैंने सुना है कि एक आदमी एक पहाड़ की यात्रा पर निकला था उसके पास एक छोटी सी लालटेन थी और रात थी अंधेरी और लालटेन की रोशनी दो तीन कदम से ज्यादा नहीं पड़ती थी तो वो घबड़ा के बैठ गया पास से कोई दूसरा आदमी गुजरता था उसने कहा तुम बैठ क्यों गए हो उसने कहा कि मुझे चलना है कोई एक हजार मील और लालटेन की रोशनी है बहुत थोड़ी दो कदम तक पड़ती तो मैंने हिसाब लगाया मैं गणित का जानकार हूं तो मैंने हिसाब लगाया कि दस हजार मील दूर तक फैला हुआ अंधेरा है और जरा सी लालटेन है दो कदम तक रोशनी पड़ती इससे पार नहीं हुआ जा सकता इसलिए मैं बैठ गया तो उस दूसरे आदमी ने कहा कि माना मैंने कि तुम्हारा गणित ठीक है लेकिन क्या तुम्हारे बैठ जाने से पार हो जाओ इसने कहा बैठ जाने से तो बिल्कुल ही पार नहीं होगा तो उस दूसरे आदमी ने कहा कम से कम दो कदम चलो जितनी रोशनी और भरोसा रखो कि जिस दिए से दो कदम तक रोशनी पड़ी आगे दो कदम चलने पर फिर दो कदम तक रोशनी पड़ेगी और तुम जितना चलोगे हमेशा दो कदम आगे तक रोशनी दिखाई पड़ती रहेगी और दस हजार मील इकट्ठा तो कोई भी नहीं चलता है आदमी चलता है एक बार एक ही कदम तो अगर हम कठिनाइयों को इकट्ठा कर लें और कैलकुलेट कर लें तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे कठिनाइयां बहुत लेकिन एक एक को हल करना शुरू करें तो वे हल हो सकती यही सवाल भी पूछा है कि नई और पुरानी पीढ़ियों के फासले को कैसे दूर किया जाए शिक्षण संस्थाएं क्या कर सकती हैं ये भी पूछा है इस संबंध में तीन चार प्रयोग जरूर किए जाने जैसे मुझे लगते संक्षिप्त में ही कर सकूंगा क्योंकि वो बात फिर पूरी बड़ी हो जाएगी एक तो दुनिया में जवान सदा थे बूढ़े सदा थे लेकिन नई पीढ़ी जैसी कोई चीज कभी न थी उसका कारण था ना तो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी ना बड़े कॉलेजेस थे जहां नए बच्चों को हम इकट्ठा कर दें एक घर में बच्चा अपने घर में था दूसरा बच्चा अपने घर में था आज आज लाखों बच्चे एक जगह इकट्ठे हो गए इसलिए सारी दुनिया में उपद्रव की जो जगह है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस बन गए चाहे फ्रांस हो और चाहे जापान हो और चाहे कलकत्ता हो और चाहे बनारस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सारी दुनिया में आज जहां नई और पुरानी पीढ़ी का फासला बहुत कस के दिखाई पड़ता है वो यूनिवर्सिटी कैंपस नई पीढ़ी बड़े पैमाने पे इकट्ठी है एक जगह और पुरानी पीढ़ी बिखरी हुई है वो इकट्ठी कहीं भी नहीं पुराने दिनों में पुरानी पीढ़ी की संस्थाएं थी मंदिर उनका था पंचायत उनकी थी गिरजा उनका था नई पीढ़ी बिखरी हुई थी पुरानी पीढ़ी इकट्ठी थी आज बाप अकेला पड़ गया और बेटे बहुत बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठे हो गए इसलिए बाप की पीढ़ी के लिए कोई भी उपाय नहीं रह गया तो एक तो मेरा मानना है कि हर शिक्षण संस्था को जिस तरह वो नई पीढ़ी को इकट्ठा करती है इस तरह वर्ष में पंद्रह दिन महीने भर के लिए पुरानी पीढ़ी को भी नई पीढ़ी के साथ इकट्ठा करने के प्रयोग शुरू करने चाहिए वो सेमिनार बड़े कीमत के सिद्ध हो सकते हैं पुरानी और नई पीढ़ी को कहीं निकट लाने की कोशिश करने के हजार उपाय किए जा सकते हैं लेकिन कहीं उन्हें निकट लाने के हमें उपाय करने चाहिए मैं मानता हूं शिक्षण संस्थाएं ठीक जगह हैं जहां ये हो संभव हो सकता है और नई और पुरानी पीढ़ी अपनी सारी तकलीफों को एक दूसरे से कहे अभी क्या है पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को गाली देती रहती घरों में बैठकर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को ना समझ समझ के उपेक्षा करती रहती है। लेकिन दोनों की क्या ऑथेंटिक तकलीफें हैं बाप की क्या मुसीबत और कठिनाई है बेटे की क्या मुसीबत और कठिनाई है इसको आमने सामने एनकाउंटर नहीं हो पाता तो एक तो फासले को कम करने के लिए निकट बातचीत आमने सामने बिठाया जाना जरूरी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज पुरानी और नई पीढ़ी के बीच यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूलों में आयोजित करनी चाहिए जहां श्रेष्ठतम नई पीढ़ी का व्यक्तित्व भी सामने आए और पुरानी पीढ़ी का भी श्रेष्ठतम आदमी सामने आए जहां हम अपनी तकलीफें ईमानदारी से कह सकें और ऐसा नहीं है जैसा आपके प्रिंसिपल महोदय ने कहा ये थोड़ी दूर तक सच है कि बूढ़े आदमी को राजी करना मुश्किल है लेकिन सब बूढ़े ऐसे नहीं है वो खुद भी वृद्ध है और मैं समझता हूं उनको राजी किया जा सकता है सभी बूढ़े बूढ़े नहीं है वृद्ध पीढ़ी के पास भी एक हिस्सा है जो उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान हिस्सा है वो सदा ही नई चीज के लिए राजी किया जा सकता है नई पीढ़ी के पास भी सभी बच्चे नहीं नई पीढ़ी के पास भी एक हिस्सा है जो उसका सबसे बुद्धिमान हिस्सा है जिसे पुरानी पीढ़ी के निकट लाया जा सकता है और ये जगत और ये समाज कोई लाखों लोगों से नहीं चलता बहुत थोड़े से इंटेलिजेंसिया से चलता है अगर पुरानी पीढ़ी की क्रीम और नई पीढ़ी की क्रीम निकट आ जाए तो हम फासले को कम कर सकते हैं कोई हर आदमी को निकट लाने की जरूरत नहीं है लेकिन क्रीम भी निकट नहीं आ पाती बल्कि क्रीम बिल्कुल निकट नहीं आ पाती जो नई पीढ़ी में बुद्धिमान और तेजस्वी लड़का है वो बगावती हो जाता है वो तोड़फोड़ में लग जाता है जो पुरानी पीढ़ी के पास बुद्धिमान आदमी है वो अक्सर रिनंसिएशन में पड़ जाता है वो सोचता है कि सब बकवास है, छोड़ो वो अपनी अपनी जिंदगी के जो थोड़े दिन बचे हैं उनको शांति और आनंद से और अपनी खोज में बिताना चाहता है पुरानी पीढ़ी के बुद्धिमान को और नई पीढ़ी के बुद्धिमान को निकट लाया जा सकता है बुद्धुओं को तो कहीं भी निकट नहीं लाया जा सकता चाहे वो पुरानी पीढ़ी के हो और चाहे नई पीढ़ी के हो उनको निकट लाने की जरूरत भी नहीं है उनको निकट लाने का कोई प्रयोजन भी नहीं है ये जगत बहुत थोड़े से लोगों से संचालित होता है ये मुश्किल से एक प्रतिशत आदमी है वही यहां व्यवस्था करवाता है वही उपद्रव भी करवाता है मुश्किल से एक प्रतिशत आदमी है जो जिंदगी को सुख भी देता है और दुख से भी भर देता है ये सारे लोगों का प्रश्न नहीं है सारी भीड़ वो जो मासिस है वो तो आमतौर से बेड़ चाल होती है वो तो बेड़ की तरह पीछे चलती रहती है सिर्फ आगे की भेड़ को निकट लाने की जरूरत है और ये बहुत बड़ा मसला नहीं है यूनिवर्सिटी कैंपस शिक्षण संस्थाएं इन्हें निकट ला सकते हैं इन्हें करीब रहने का मौका भी मिलना चाहिए बूढ़े और बच्चे साथ रह सकें साथ खेल सकें पंद्रह दिन के लिए गपशप कर सकें दोस्ती कर सकें एक अमरी बूढ़ी औरत सत्तर साल की बूढ़ी औरत उसने छोटा सा प्रयोग किया है वो मैं आपसे कहना चाहूं उसने एक चार साल के बच्चे से दोस्ती की और उस चार साल के बच्चे के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करने का तीन साल तक प्रयोग किया है उसने अपने तीन साल के संस्मरण लिखे हैं वो बड़े अद्भुत हैं वो बच्चों को भी पढ़ाए जाने चाहिए और बूढ़ों को भी पढ़ाए जाने चाहिए एक सत्तर साल की बूढ़ी औरत जब चार या पांच साल के बच्चे से दोस्ती करती है तो उसे पांच साल के बच्चे को समझना शुरू करना पड़ता है पांच साल का बच्चा दो बजे रात उसको उठा लेता है और कहता है चांद बाहर बहुत अच्छा है बाहर चले दोस्त है ये बूढ़ी उसकी माने ही है कि इनकार कर दे दोस्त की बात माननी पड़ती है वो बच्चा उसे दो बजे रात बाहर रोशनी में ले गया वो बच्चा उसे तितलियां पकड़ने के लिए दौड़वाता है वो दोस्त है। उसकी मां नहीं वो बच्चा उसे नदी में तैरने के लिए ले जाता है वो बच्चा उसे पक्षियों के गीत भी सुनने के लिए आतुर करता है वो उस बच्चे के साथ नाचती भी है कंकड़ पत्थर भी बीनती है जाके के शंख सीपी भी बीनती और तीन साल के अनुभव में उसने लिखा कि तीन साल उस बच्चे की दोस्ती ने उस बच्चे को क्या दिया वो मुझे पता नहीं वो तो जब बच्चा लिखेगा अपने संस्मरण कभी तब पता चले लेकिन मुझे जिंदगी दोबारा मिल गई मैं फिर से जवान हो गई मैं फिर से बच्चा हो गई मैं अब फिर तितली में रंग देख पाती हूँ और अब मैं फिर नदी के किनारे पड़े कंकड़ पत्थरों में हीरे मोती देख पाती हूँ और अब मैं फिर रात झिंगुर की आवाज सुनने के लिए वृक्ष के पास रुक के बैठ पाती हूँ उस बुढ़िया औरत ने लिखा है कि उस बच्चे ने जितना मुझे दिया उतना सत्तर साल की जिंदगी ने मुझे नहीं दिया था उसके साथ दोस्ती बड़ी कीमती सिद्ध हुई ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिद्ध ना होगी क्योंकि जब बूढ़ी को बच्चे से मिलेगा तो बच्चे को बूढ़ी से भी मिलने वाला है हम पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के कम से कम बुद्धिमान वर्ग को निकट लाने का उपाय करें उनकी समझ एक दूसरे के बाबत बढ़े तो अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़े अगर हम वृद्ध पीढ़ी की कठिनाई समझ सके उनकी कठिनाइयां हैं उनकी कठिनाइयों कांत नहीं है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जिद की वजह से अपनी पुरानी बातें बदलने को राजी नहीं है अगर कोई ऐसा कहता है तो जरा जल्दी में कहता है उनकी अपनी कठिनाइया तो पुरानी बातों पर रुकने के उनके अपने कारण उनके हजार अनुभव उन्हें कहते हैं कि जो बार बार परीक्षित किया गया है उसी से चलना उचित उनका अगर हम पूरा भाव समझें उनके अनुभव समझें उनकी स्थिति उनका आउटलुक समझे तो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के प्रति रिबेलियस नहीं रह जाएगी सिंपैथेटिक हो जाएगी इतना ही हो सकता है अनुगामी अब नहीं हो सकता अब नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की अनुगामी कभी नहीं हो सकेगी वो इम्पोसिबल आकांक्षा है सिंपेथेटिक सहानुभूतिपूर्ण हो जाए इतना जरूरत से काफी है जरूरत से ज्यादा और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की तरह चुस्त कपड़े पहन के सड़क पर चलने लगेगी ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं जरूरत भी नहीं है उचित भी नहीं लेकिन पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के भविष्य के प्रति रिजिड ना रह जाए सख्त ना रह जाए ढांचे को बुरी तरह थोपने के लिए आतुर ना रह जाए इतनी संवेदना भरा जाए तो काफी और मैं नहीं मानता कि यह बहुत कठिन कोई बाप अपने बेटे को बिगाड़ने को उत्सुक नहीं और अगर बिगाड़ता भी है तो बनाने की आकांक्षा में ही बिगाड़ता है और अगर कभी उसे पता चल जाए कि वो जो ढांचे थोप रहा है वो गलत हो गए हैं अब वो सार्थक नहीं है तो वो ढांचे थोपने के लिए तैयार नहीं होगा और कोई बेटा अपने बाप को दुख पहुंचाने के लिए आतर नहीं होता लेकिन जो वो करता है उससे जाने अनजाने दुख पहुंच जाता है काश उसे पता चल जाए और ये सारी चीजें साफ हो जाए तो हमारी सहानुभूति बढ़े तो हम निकट आ सकते हैं पूछा है फासला कैसे कम हो सहानुभूति कैसे बढ़े उससे फासला कम होगा और सहानुभूति बिल्कुल सूखती जा रही है क्योंकि हम एक दूसरे को जब तक न जाने तब तक सहानुभूति हो भी नहीं सकती तो कभी हमें इन दोनों पीढ़ियों को निकट लाए और कभी इन दोनों पीढ़ियों को एक दूसरे की जगह बिठाने की भी कोशिश करें जैसे बूढ़ी पीढ़ी को यहां बुलाएं और उनसे कहें कि आप बूढ़ी पीढ़ी के खिलाफ बोलें, और नई पीढ़ी को बुलाएं और उससे कहें कि यहां तुम नई पीढ़ी के खिलाफ क्या क्या बोल सकते हो वो बोलो एक दूसरे के जूतों में खड़े करने की भी जरूरत है तभी हमें पता चलता है कि दूसरे के जूते में कांटा चुभ है हमें पता ही नहीं चलता कि दूसरे के जूते में क्या तकलीफ उसके जूते में पैर डालना पड़ता है बच्चों को बूढ़ों की जगह थोड़ा खड़ा करना पड़ेगा बूढ़ों को बच्चों की जगह थोड़ा खड़ा करना पड़ेगा और शिक्षण संस्थाएं ये प्रयोग कर सकती और अभी देर नहीं हो गई है। अभी सिर्फ शुरुआत है पागलपन की अगर ये बढ़ता चला गया तो बहुत देर हो जाएगी और फिर सुधारना रोज कठिन होता चला जाएगा मैं जानता हूँ कठिनाइया बहुत है लेकिन कठिनाइया प्रोग्रेसिव है ये भी ध्यान रहे वो रोज बढ़ रही इसलिए जितने जल्दी उन पर आक्रमण हो जाए उतना ही आसान पड़ेगा जितनी बीमारियां बढ़ जाएंगी उतनी ही कठिनाई होती चली जाएगी बहुत संभव है कि धीरे धीरे बूढ़े और बेटे एक दूसरे की भाषा ही समझना बंद कर दें अभी भी काफी दूर तक भाषा समझाना मुश्किल हो गया है वो कठिन होता जा रहा इस कठिनाई को मिटाने के लिए हम उपयोगी हो सकते हैं लेकिन हम नहीं हो पाते हम नहीं हो पाते वो हम इसलिए नहीं हो पाते कि हम में से ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनको हम लिंक कह सकें जिनको हम कह सकें कि जो न तो बूढ़े हैं और न बच्चे लेकिन शिक्षक ऐसा काम कर सकता है वो लिंक जनरेशन उसे मैं मानता हूं शिक्षक का काम ही यही है कि वो बूढ़े के ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा दे और बच्चों की संभावनाओं को बूढ़ों तक पहुंचा दे शिक्षक का उपयोग ही यही है अब तक ये नहीं था अब तक एक काम था शिक्षक के हाथ में कि बूढ़े का जो ज्ञान है वो बच्चों को पहुंचा दे कन्वे कर दे कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़ों का ज्ञान बूढ़ों के साथ मर जाए इसलिए शिक्षक विकसित किया गया था कि बूढ़े के अनुभव को वो बच्चों तक पहुंचाने का काम कर दे पुरानी पीढ़ी ने जो जाना है खोजा है वो मर न जाए बच्चों तक पहुंच जाए ये काम शिक्षक ने अब तक बली पूरा किया है अब शिक्षक पर एक नया दायित्व भी आ रहा है और वो ये है कि वो बच्चों की जो नई संभावनाएं हैं, पोटेंशलिटीज हैं, उनको भी बूढ़ों तक पहुंचा दे। अब ये बिल्कुल दूसरा काम है जो अब तक शिक्षक के ऊपर नहीं था अब तक शिक्षक वन वे ट्रैफिक का, का काम कर रहा था वो बूढ़े से बच्चे तक लाने का काम कर रहा था बच्चों से बूढ़ों तक ले जाने का काम शिक्षक ने अब तक नहीं किया था। अब शिक्षक वन वे ट्रैफिक नहीं रहेगा डबल वे ट्रैफिक हो जाएगा और शिक्षक अगर ये काम करे तो मैं नहीं मानता हूं कि दूरी ज्यादा दिन टिक सकती है दूरी मिटाई जा सकती है लेकिन शिक्षक ये काम नहीं करता या तो शिक्षक नई पीढ़ी के साथ हो जाता है और यह शिक्षक पुरानी पीढ़ी के साथ हो जाता है शिक्षक को किसी पीढ़ी के साथ होने की जरूरत नहीं है शिक्षक का मतलब ही यही है कि वो किसी पीढ़ी के साथ नहीं है, वो लिंक जनरेशन वो बीच की जोड़ने वाली पीढ़ी वो सेतु है ब्रिज और अगर ब्रिज कहे कि मैं इस किनारे के पक्ष में हुआ जाता हूँ तो ब्रिज नहीं रह जाएगा और अगर ब्रिज कहे कि मैं उस किनारे पे हुआ जाता हूँ तो फिर ब्रिज नहीं रह जाएगा ब्रिज को दोनों किनारों पर रहना पड़ेगा और दोनों किनारों से मुक्त भी रहना पड़ेगा कभी ब्रिज दोनों किनारों के बीच आवागमन बन जाता है इसलिए शिक्षण संस्थाएं जो उन्होंने अतीत में किया है उससे भी बड़ा काम उनके हाथ में भविष्य में है और शिक्षक जो अब तक किया है उससे भी कीमती काम उसके हाथ में भविष्य में है लेकिन तो मैं फिर कभी आऊ तो इस विस्तार से आपसे बात कर सकूंगी